दृष्टान्त दिया घटाकाश महाकाश जलाकाश मेघाकाश पदार्थ शोधन करने के लिए पदार्थ शोधन के लिए बताया जला अभ्र रूप उप, उपाधि के अधीन जलाकाश और मेघाकाश है और दोनों का आधार है घटाकाश और महाकाश निर्मल है ये दृष्टान्त देने के बाद दाष्टान्तिक माह चैतन्य में घटाते हैं नंद विज्ञान मयौ मयाधिवश तदधिष्ठानकूटस्थान ब्रह्मणी सुनले तो एवं आनंद विज्ञानमय एक आनंदमय और एक विज्ञानमय आनंदमय को ईश्वर कहा गया माया के अधीन है अरे है जीव बुद्धि के अधीन है माया मायाधियोर वसु बुद्धि के अधीन है विज्ञान जीव बुद्धि उपाधि विशिष्ट हो गया जीव माया उपाधि विशिष्ट है आनंदमय और तद अधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्मणी तेरधिष्ठाने तदिष्ठान कूटस्थ ब्र कूटस्थ ब्रह्मी तदिष्ठान ते कुटस्थ कूटस्थ ब्रह्मी ब्रह्मी कुटस्थ ब्रह्मी दुन का अधिष्ठान एक कुटस्थ और एक ब्रह्म कुटस्थ है किसका अधिष्ठान जीविज्ञान में ब्रह्म हो आनंदमे का अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य तो सुनिर्मल है अत्यंत निर्मले, है घुट स्व ब्रह्म घटाकाश महाकाश के समान घटाकाश महाकाश में कोई भेद नहीं है घट उपाधि को ले करके घटाकाश नाम रखते हैं, वस्तु तो घट अंदर आकाश और बाहर आकाश का विभाग करता है घट विवाह नहीं होता है जिस प्रकार काच में ये के काची बनाएंगे ये आलो का विवाह करता है इधर आलो को अलग इधर आलो को अलग करता है नहीं करता अंदर हो जाता है एक आलो कांच की पेटी बनाएंगे कांच की पेटी बना करके उसमें बाहर लेकर धूप में रखो आलो को अंदर रहेगा तो। उसको ले आओ अंधकार प्रकोष्ठ में आजगा लोग क्योंकि वो कांच उसका विभाज का नहीं होता है उसके अंदर प्रकाश प्रविष्ट हो जाता है और ले आया तो कोई प्रकाश ही रह गया धूप आ गया साथ में इसी प्रकार कोई भी पदार्थ नहीं आकाश को विभाग करने के लिए घट विभाग करेगा आकाश को घट के अंदर भी आकाश है बड़े लोहा से मजबूत दीवाल बनाएंगे आकाश का भेद हो जाएगा कुछ भेद नहीं होता है दीवाल के अंदर आकाश है आकाश अंदर बाहर सर्वत्र है उसका विवाह नहीं होता है खाली नाम घट को रेख करके घट आकाश महाकाश कहते है वो एक ही तो भी संशय कोई होगा घटा आकाश तो घटे के अंदर इतने छोटा है महाकाश पूरा बड़ा है इतने यहाँ घटा रखो यहाँ घटाकाश है यहाँ है यहाँ कहा महाकाश है तो एक घटाकाश नहीं महाकाश है तो ये आकाश में अंशांशी भाव कल्पना करते है आकाश को भी सावे मानते वेदांत में किंतु चैतन्य में ये शरीर में चेतन है ये अंगुली में चेतन है ये अंगुली में जो चेतन है छोटा चेतन और शरीर में बड़ा चेतन है <laughs> चेतन छोटा बड़ा है बड़ा चेतन का अवयव यहाँ है ऐसा कहेंगे <laughs> चेतन में अवयव अवयव अभए अवैभाव नहीं है छोटा बड़ा नहीं है ठीक इसी प्रकार घटाकाश महाकाश के समान कूटस्थ ब्रह्म में छोटा बड़ा है वही एक ही चेतन है शरीर के अंदर बाहर एक कूटस्थ और ब्रह्म निर्मल है न तो पदार्थ दोधन कक्ष उपयोग नो न्थ तम पदार्थ के शोधन करने के लिए उसी कक्षा श्रेणी के उपयोगी सांख्य शास्त्र योग शास्त्र है उसके उपयोगित्व नोग मतदे अंगीकार्यम सांख्य योग के दोनों मतों को मानना पड़ेगा पर ये थोड़ा सा ही आपने सांख्य योग दो कहा सब शास्त्र कक्षा तो तो तो तो तत्त्व तो है ना न मानते है किसी श्रेणी में ऊपर चढ़ने के लिए तत्त्व श्रेणी के लिए उपयोग है सब मत है इतरेश शास्त्रण अन्य जितने शास्त्र है उपयोगित्व कक्षा श्रेणी तत्व श्रेणी के उसको मानते, हैं हम। मानते हैं उस है आकाश में उत्तर दिशा में अरुंधति सप्तरषि मंडल है ध्रुव तारा है सात ऋषि रहते हैं छोटे है अरुंधती उसको दिखाने के लिए बड़े तारा दिखाएंगे ध्रुव तारा सात तारा दिखाएंगे साथ में से गिनती करो क्रतु पुलस्थ अति अंगिरा वसीट मरीची दिखाएंगे बसी नीचे अरुंधति है दिखाते है इसी प्रकार आत्मा शुद्ध चैतन ब्रह्म को बचाने के लिए बाहर से हटा करके अन्नमय कोश को आत्मा तैतर परिषद चार बार के लोग देह को आत्मा मानते है तैतर भी कहा है अन्नमय कोश को आत्मा कहा उसके अंदर फिर अन्नमय को अंदर प्राणमय मनोमय एक एक करके आनंदमय कह करके शुद्ध आनंदमय की जो प्रतिष्ठा है आत्मा शुद्ध है ऐसे क्रम से जाकर के शुद्ध चैतन्य को बताने के लिए देह को भी आत्मा रूप से माना गया जो चार बाग के लोग देह का आत्मा मानते हैं बाह्य से हट करके देह में आत्मबुद्धि करो फिर आत्मा से हटा देह से हटा करके प्राण आत्मा प्राण के अंदर था, था, है मनोमय एक उसके अंदर विज्ञान में इस प्रकार क्रम से शुद्ध चेतन को बताने के लिए अलग अलग मतों को भी मानते हैं हम यदि, यदि नमयकक्षत्वा एक कक्षोपयोगख्य योग यदिख्योगत्में यदि देहो क्षा उपयोग न पदार्थ शोधन के लिए उपयोग होने से योगो यदि योग माना गया यदि कहोगे तो देहो अन्नमय कक्ष अन्नमय को स देह है चार बार देह का आत्मा मानते हैं अन्नमय कक्ष के योग है अन्नमय कक्ष है अन्नमय श्रेणी अन्नमय को आत्मत्वी तो पे उसको भी आत्म से कहा आत्मत्वयन मानो तो अर्थात ये कक्षा के उपयोगित्व तो न माना जाता है सिद्धांत तो देखना पड़ेगा कुछ अंश किसी को लेकर के आगे चलने के लिए सब दर्शन में कुछ कुछ कहा गया है सबका वही तात्पर्य है शुद्ध चैतन्यों को जानने के लिए विभिन्न श्रेणी से जैसे सीढ़ी चढ़ करके छात्र के ऊपर जाना पड़ेगा पहले दूसरे सीढ़ी पैर नहीं रहकर सीधा छात्र में चल जाओगे धीरे धीरे चलना पड़ता है इसी प्रकार धीरे धीरे धीरे देह का आत्मा मन को इंद्र इस क्रम से जाकर के शुद्ध का ज्ञान इसके के लिए अन्नमय कोष को भी आत्मा रूप से कहा गया और देह जो चार बाग के लोग देह का आत्मा मानते वो हमारे अन्नमय कोष के बराबर हुआ तो आत्मा उसको मानो ऐसा माना जाता है इसलिए सब शास्त्र का तात्पर्य वही अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान के लिए उसे पहुंचने के लिए विभिन्न श्रेणी में सब का उपयोग है माना जाता है किंतु सिद्धांत में अद्वित तत्व तो उसको समझना चाहिए कुत स्तरी सांख्य योग वेदांत विरोधी तम इतना फिर शंका कहते सांख्य और योग दोनों वेदांत के विरोधी क्यों है किस कारण से ऐसा शंका से जीव भेद जगत सत्योश्वर ताटस्थ भेद संख्या में मानते जीव का भेद और योग में जीव का भेद मानते हैं। और जगत सत्य मानते जगत सत्यो एक हो गया जीव भेद दूसरा हो गया जगत सत्यो सत्यत्व तृतीय ईश्वर ताटस्थ योग में ईश्वर तो मानते हैं वो तटस्थ ही तटे तिषति तटस्थ जलप्रवाह के किनारे तटमी को स्थित है और तटस्थ जैसे अलग है जीव से भिन्न ईश्वर मानते हैं योग में वेदांत में जीव से अत्यंत भिन्न है ईश्वर वाचार्थ में भेद है कल्पित उपाधिक भेद है पारमार्थिक भेद ये तीन उनका है जीव भेद मानते हैं, जगत को सत्य मानते वेदांत में जगत को सत्य नहीं मानते मिथ्या है मिथ्या का अर्थ अनिर्वचनीय अनिर्वचन मतलब सत नहीं आत्मा जैसे असत नहीं बंध्या पुत्र जैसे और सत असत उभय भी नहीं सत सत है आत्मा उसका बाद होता है नहीं आ, जगत का बाद हो जाता है नेहर नाना सिकिंचना इसलिए जगत को सत कहेंगे नहीं सचेत ना बाध्यता तो उसका बाद नहीं होता और असत हो ससे भीषण बंध्या पुत्र प्रत्यक्ष दिखाए किसने नहीं असचेत न प्रतीहता यदि तो? जगत असत होता तो दिखना नहीं चाहिए जगत दिखता है दिखता है वो असत्य होगा प्रतिहत है इसलिए नहीं बाध्य थे इसलिए नहीं और कोई कहेंगे सत असत दोनों मिलकर मानो दोनों मिला हुआ कोई पदार्थ किसी ने देखा है सत हो रसत हो या असंभव है सत्य हो रसत भी संभव है ये सत्य न निर्भव तो न सकते असत्य न निर्वचन नहीं कर सकते सत असत उ नहीं कर सकते इसलिए इसका नाम अनिर्वचन इसको मिथ्या कहते जगत को जो मिथ्या कहते है ये मिथ्या सश्रण असत्य जैसे नहीं है शसि विषाण असत्य है बंध्यापुत्र असत है दिखा है बंध्या पुत्र किसने बंध्या पुत्र असत तुच्छ है जगत को इसे तुच्छ नहीं कहते जगत को क्या कहते मिथ्या अनिर्वचनीय है ये तीनों उनका जीव भेद जगत सत्य ईश्वर ताटस्त इतने अंश में ही वेदांत विरुद्ध है इति चेत्रयम् आत्मभेद मीशोन्य चेत्र त्यज्य तेस्तदा सांख्य योगति आत्म भेद ये करना आत्म भे आत्म भेे ये सां मानते जीवात्मा भिन्न भिन्न है जगत सत्यम द्वितीय हो गया इस अन्य जीव सन्नीस इति त्रय त्यज्य तीनों को छोड़ देते हैं तदा सांख्य योग वेदांत सम्मति सांख्य योग वेदांत समान है सांख्य योग में इतना अधिक है सांख्य योग में इतने कोई भेद नहीं है कपिल सांख्य है पतंजलि का योग दर्शन है योग में ईश्वर मानते हैं सांख्या में ईश्वर नहीं मानते हैं कहीं कहीं ईश्वर कहीं कहा गया नहीं तो ईश्वर मुख्यतः नहीं मानते और योग में ईश्वर मानते हैं। किंतु जीव भेद मानते है और जगत को सत्य मानते है यदि छोड़ दे ईश्वर को योगी लोग मानते जीव से भिन्न ये यदि तीनों छोड़ देंगे सांख्य योग वेदांत सम्मति समान है हमें माया कहते हैं वो प्रधान कहते हैं माया कौन को हम कहते हैं वो सत्य कहते हैं इस आज्ञा जगत सत्य जगत के अंतर्गत तो प्रधान को ही सत्य मानते हैं वो सत्य है जगत इसको छोड़ दे जीव भेद छोड़ दे ईश्वर अन्य वास्तव है उसको छोड़ दे तो सांख्य योग वेदांत समझ समान है इसलिए सांख्य योग से इतने भेद सांख्य योग की अपेक्षा वेदांत में इतने भेद है वो आत्मा भेद मानते है एक आत्मा अद्वित बनते जगत को सत्य मानते हैं, हम जगत को मिथ्या कहते हैं निर्वचनीय और ईश्वर को अन्य मानते हैं हम ईश्वर को वास्तव अभिन्न मानते हैं वास्तार्थ में भेद औपाधिक भेद लक्ष्यार्थ में भेद नहीं है कुछ योग में जिन जिन का थोड़ा आग्रह है योग दर्शन कहते योग दर्शन तो ठीक है जीव को असंग मानते हैं पद्म पत्र जैसे बस जीवात्मा असंग है इतने ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी अब मैं ब्रह्म ये ज्ञान की क्या आवश्यकता है ननु जीवस्य से तो ज्ञानादेव मुक्ति जीव असंग सांख्य योगे माने जीवात्मा पुष्कर पलास उसमें कोई संबंध नहीं किसी असंग है तो सुख दुख संसार का संग नहीं इतने ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी अद्वैत बोधे न किम अद्वैत ज्ञान से क्या प्रयोजन इत्याश्य उत्तर देता है अद्वैत ज्ञान मंत्रेण असंग संभाव्य अद्वैत ज्ञान ये संभव नहीं है। ये अभिसधि हृदय निधा अभिसि अभिप्रागो हृदय में मन में रख करके उत्तर आह उत्तर देते सि कृतार्थ कृतार्थ कृतार्थ इति इति इति कृता चेतचंदनाथता जीव कृतार्थ कृता चेत जीव कृतार्थ हो जाता है कृत अर्थ यह न सकृता अर्थ प्रयोजन सौ सिद्ध कर दिया वो कृता होता है कैसे कृता असंगत्र असंग ज्ञान हो गया जीव कृतार्थ हो जाता है अर्थात ज्ञान की क्या आवश्यकता है सिद्धांत कहता है तद स चंदना कृता श्रक हेमाला चंदन आदि जितने भोग्य वस्तुएं है उस वो सब नित्य है ऐसा निश्चय करके कृतार्थ हो जाएगा माला है चंदन है भोग्य जितन है जितने नि, ज्ञान से कृतार्थ कुछ लोग बहुत मुड ऐसे हम बड़े भोग्य बहुत हमारे पास है सब कुछ है हमारे जैसे कौन है धन सम्मति है सम्मान है बड़ा आनंद से रहते कृतार्थ है नही कृतार्थ नहीं है बड़े बड़े धनी भी सब कुछ प्राप्त हो मानते है उनके अंदर भी बड़ा कठिन है कष्ट है कोई कष्ट नहीं भी माने तो कृतार्थ मान ले आगे मृत्यु उसकी जन्मभरण होगा जन्म को प्राप्त करेगा आगे सेठ भी बन जाएगा निश्चय है बड़े धन संपत्ति जिसके पास मंडल भी हो सेठ से भी सेठ भी हो बहुत धन संपत्ति आगे ऐसे बन जाएगा कोई जरूरी नहीं आगे मनुष्य बनेगा पशु बनेगा वृक्ष बनेगा पता नहीं मनुष्य बनेगा तो किस देश में बनेगा पता नहीं स्टेशन में भी मनुष्य मांगने वाले बच्चे देखे छोटे बच्चे छोटे बच्चे खाने के लिए मांगते शुरू से ये भी मनुष्य है ऐसी प्रकार मनुष्य से ही कही सब जन्म सब एक प्रकार होगा। नहीं। कर्म का फल है। स, तो सक चंदन वनिता आदि को नित्य मान करके कृतार्थ हो जाएगा सिद्धांत ये मन में अभिप्राय रखा की जीव असंग अद्वैत ज्ञानिक नही होगा ये मन में हृदय में रख करके उत्तर दिया वो कहता है जीव असंग इतने ज्ञान से कृतार्थ हो गया और अद्वित ज्ञान की क्या आवश्यकता है तो सिद्धांत उत्तर देता है ठीक है सृ चंदन आदि से नित्य है उसे भी कृतार्थ हो जाएगा ये असंग ज्ञान की भी क्या आवश्यकता है तो कृतार्थ आदि अभि में में होती है जो अभिसन्धि है उसका प्रकट करते यहां दुस्सा तथा असंगम न न संभाव्यम जीव तो जगदीश दो तथा न शंका करेगा पूर्वपक्ष चंदनादी को कैसे नित्य बनाएंगे? सर्क चंदनादी नित्य है सर्ग आदि नित्य तुम दुस्सम्पाद्यम प्रयत्न करके कोई सर्ग चंदना को नित्य बना देगा हैं बड़े मकान बना देगा उसको नित्य बना देगा कोई जितने बड़े मकान मौजूद बनाए नित्य हो जाएगा स्वग चंदनादि नित्यत्म दुस्सम्पाद्यम जिस प्रकार यथा सर्गादि नित्यत्व दुस्संपाद्यम स्वर्गा जितने भोग्य वस्तु नित्य नहीं है सर्वनित्य है सब भोग्य वस्तु कोई नित्य नहीं तथा आत्म न असंग संभाव्यम जीव तो जगत ईश्वर जब तो जगत ईश्वर तो दोनों है जीवित है सत्य रूप से दिखते है तो आत्मा असंग कैसे सिद्ध होगा जगत दिखता है जन्म मरण सुख दुख हो रहा है क्षुत पिपाश आदि है ईश्वर है न्यामन करने वाला है कर्म फल भोगना पड़ता है तो असंग कैसे निश्चय होगा जब तक जीव और जगत जगत और ईश्वर जीवित है अर्थात सत्यत् प्रतीत होते हैं तो आत्मा असंग ऐसा निश्चय नहीं होगा अर्थात आत्मा असंग निश्चय होने के लिए अहम अस्मी ब्रह्म ये ज्ञान अद्वितीय ब्रह्म में हूँ बाकी सब मिथ्या है ये निश्चय होगा तो असंग होगा अक्षुत पिपादी सत्य है जन्म वर्ण सत्य है आत्मा संघ है जन्म वर्ण भी होता है पिपासा सुख दुख भी है, भी है।, है। में से कौन से क्या होगा यदि दुख कष्ट हो रहा है आत्मा असंग होने के लिए जगत संसार मिथ्या है जीव ईश्वर भेद नहीं है ये ज्ञान होगा तो असंग तो निश्चय होगा उसके बिना असंग तो न संभाव्यम जगत ठीक में जीव तोर जीवित नहीं जीव तोर कार विशेष विशेषण कारण भाष मान विशेष विशेषण रूप से जगत है जगत है विशेष्य उसमें विशेषण ईश्वर अथ ईश्वर है विशेष्य जगत उस विशिष्ट विशेष नहीं विशेषण है जगत भी सीट ईश्वर अथा ईश्वर विशेष सीट जगत जगत में ईश्वर है अथवा ईश्वर में जगत है ऐसा जगत ईश्वर दोनों यदि भान होते हैं जीवन में जगत दिखता है विशेषण रूप से ईश्वर दिखता है विशेषण रूप से अंतर्जाम रूप से जब तब भान होते हैं तो असंगत तो संभव नहीं है न असंभव हमें बस स्पष्ट है असंभव कैसे कहते हैं सति अवश्य प्रकृति संगवाद न्यक्षतमीशो कूश मोक्ष स अवश्य पूरा इव प्रकृति संगम आपादयत पहले जैसे प्रकृति संग को आपादन करती थी इसी प्रकार प्रकृति जब तो सत्य है अवश्य ही संगम आपादयत पुरुष में संग आपन करेगी तथा नियत सत्य एतम ईशो ईश्वर जैसे नियंत्रण करता है नियम के अंतर्जामी इसी प्रकार एतम जीव को ईश्वर भी नियमन करेगा ईश्वर नियमन करे और प्रकृति संगा जन्म मरण से संबंध करे तो तथा को मुख्य क्या मुख्य है प्रकृति नियम ईश्वर नियमन करे प्रकृति संग करे सुख दुख आदि दिखाए तो मुख्य क्या है इसलिए जब तक प्रकृति है सत्य ईश्वर भिन्न है तब तो मुख्य नहीं है जब तक अद्वैत ज्ञान होगा तभी प्रकृति सत्य नहीं ईश्वर वास्तव को अलग है नहीं अद्वितीय चैतन्य ज्ञान तवि मुख्य हे फलित कौश मुख्यस्तः सति साख्य योग के मतबारे श्या संघ निमन अभीवेक कार्य तो प्रकृति अलग है पुरुष अलग है दोनों का भेद है दोनों के भेद के ज्ञान नहीं होने से ही संग होता है अभिवेक का कार्य है विवेक नहीं होता भेद ज्ञान नहीं होता है भेद आग्रह भेद के अज्ञान प्रकृति बुद्धि सत्वरजतम गुणात्मक ये जड़ है पुरुष चेतन है दोनों के भेद ज्ञान हो जाए तो पुरुष के साथ प्रकृति का कोई संबंध नहीं है किन्तु भेद के ज्ञान नहीं भेद आग्रह है है अभिवेक के कारण जिस प्रकार जल में आकाश का प्रतिम्ब दिखता है वो अभिवेक होने से ही जल में आकाश का प्रतिबंब जल कंपन हुआ तो आकाश में कंपन दिखता है ऐसे सांख्य योग में भी मानते हैं पुरुष के साथ प्रकृति का भेद ज्ञान नहीं होता है नहीं होने से प्रकृति का धर्म पुरुष में दिखता है और जो अभिवेक ज्ञान अभिवेक से ही संग होता है और नियमन भी ऐसा है इस तरह जो नियमन करेगा अविवेक के कारण विवेक हो जाएगा तो ना संग ना तो नियमन है संग नियमन और अविवेक कार्य विवेक ज्ञान से अविवेक की निवृत्ति होगी विवेक से अविवेक नष्ट होने पर अभिवेक के कारण संग और नियमन था अविवेक नष्ट हो गया जाने पर संग रहेगा नियमन होगा कुतः पुनः संगा दुत्पत्ति संगा संगादि उत्पत्ति बड़े पुस्तक में दू दिया है दीव बनाना कंगाद्युत्पत्ति संग, संग आदि से क्या रहना नियमन संघ नियम की उत्पत्ति कैसे होगी ये शंका करता है पूर्व पेशी अविवेक कृत संगो, संगो। नियम चेत चेत तदा बलादा पति माया मायादा पति मायामते वाह पढ़ते वाह नहीं हाँ ऐसे छोटे में भी दू है छोटे में भी दू है दू चाहिए पुनः संघाद्य उत्पत्ति संघाधिक उत्पत्ति कैसे होगी अविवेकृत संगो नियमच इति संघ और नियम दोनों अभिवेक के कारण संख्य पूर्व पेशी कहता है अभिवेक भेद ज्ञान नहीं होने से ही संग होता है प्रकृति के साथ पुरुष का संघ है और है। नियमन है पुरुष तो के द्वारा नियम होता है ईश्वर के द्वारा नियम होता है तो से सिद्धांत कहता है सिद्धांत भी तथा दुर्मते वलाद आपती हम जो मायावाद मानते है उसको मानना पड़ेगा दुर्मते है सांख्य से दुष्टाम सा दुर्मति दोष युत दो तो बुद्धि मायावाद बलाद आप बल नहीं मानने पर परि बलाद आप बर वस होकर मानना पड़ता है मायावाद माया को नहीं मानते अनिर्वचने माया प्रधान को सत्य कहते यदि आप अभिवेक के कारण का नियम ज्ञान से संग नियम नष्ट हो जाए तो फिर वास्तव है हुआ वास्तव नहीं अज्ञान से अज्ञान से तो ही तो माया से मायावाद की प्राप्ति एवं सत्य अपसिद्धांत आप आते परिहर दी ऐसा मानेंगे तो अपसिद्धांत उनके सिद्धांत ऐसा नहीं है सत्य मानते प्रकृति को बलाद आपत्ति तो मायावाद मायावाद प्राप्त हुआ अयम भाव अविवेक जो कहते उसके हैं उसके ऊपर पूछते है अविवेक नाम किम विवेका भाव किंबा तदन्य उत विरोध अविवेक विवेक अभाव है अथवा विवेक से अन्य है अथवा विवेक विरुद्ध है हाँ इसके विचार कहेंगे ओण पूर्णादेन पूर्णमादा पूर्ण में वशिष्य ओ शांति शांति शांति